मंत्रपाठ सहनावतु सहनौभुन तो सह वी कर्वा वह तेजस्वी नधीतमस्त मे विषा वह शांति शानी शानिह हाँ जी कुछ पूछना है नहीं जी गुन गुनाक्षर हाँ जी क्या होता है जब किसी लकड़ी में लग जाता है तो लिखा होगा ऐसा मानते हैं तो है लिखा नहीं काटा खाने इसमें काट है की अक्षर जैसा हो गया है अच्छा तो वो इसको कहा लगा सकते हैं संयोग से ऐसा उसके तो थोड़ी बनाया। नहीं वो तो ठीक है गुणाक्षर न्याय का मतलब जैसे गुण जो है वो उस तरह का बनाया है इसलिए वो अक्षर जैसा बन गया तो उसको कहाँ लगाएंगे उदाहरण कागतालीय न्याय है ठीक है ना अब कागताली न्याय का मतलब है आ, कुआ जो है पेड़ पर बैठ गया था नहीं वो पेड़ के बैठ पेड़ के ऊपर बैठते ही और पेड़ गिर गया तो कुए ने गिरा दिया ठीक है ना वो तो गिरना ही था उसको गिरना ही था वो गिरने ही वाला था बस संयोग से कुआ बैठ गया तो वो तो गिर ही गया तो इसको कहते काके ताली ठीक है ना? ऐसे ही उस व्यक्ति को आना ही था ठीक है ना आना ही था वो आ ही रहा था तो दूसरा उसके साथ जुड़ गया अपने आप आ गया वो सोच रहा था मेरे कारण से आए कई बार ऐसा होता नहीं है रहने दीजिए बस रही क्या हवा आ रही है ठीक है बंद कर तो इसको इस तरह बंद करो खोलने में दिक्कत ना आई ऐसे गुनाक्षर न्याय को उदाहरण बताइए आपने पढ़ा है ना मीमांसा नहीं मीमांसा नहीं पढ़ी आपने पढ़ी है ना बताइए गुनाक्षर न्याय का उदाहरण उदाहरण अचानक हो हो जाना जो चीज़ बनाई जा रही बन इसको जैसे कहते है ना आ, आ, संयोग ऐसा हुआ कि उस व्यक्ति को वहां आना था ठीक है और इधर से गाड़ी आ ही रही थी वो भी आ गया और संयोग से दो दोनों मिल गए वहां पर एक्सीडेंट हो गया जो भी है मतलब वो आदमी ना भी आए तो वो स्थिति वहां घटनी वाली थी लेकिन वो भी आ गए और उधर से वो भी हो गए कहाँ कहा कहा पर न्याय से कहीं कोई मिल अलग बात आपने कहा वो गुणाक्षर न्याय का मतलब संयोग से नहीं। कोई बात नहीं गुणाक्षर न्याय का मतलब ये है संयोग से और सारे न्याय होते हैं? है। मतलब ये है कि ये कई किन्हीं बातों को समझाने के लिए वो न्याय दिए जाते हैं जैसे काकताली न्याय गुनाक्षर न्याय इस तरह के अलग अलग न्याय हैं, बस उनके अनुसार बहुत सारी बातों को सिद्ध करने में वो सहयोगी बनते कोर्टों में न्यायालयों में इनका प्रयोग होता रहता है मतलब शब्द ये नहीं होंगे बस तो इसी तरह मिले जुले शब्द हो सकते या उनके अपनी भाषा में शब्द हो सकते चले हाँ आगे गुणों पर संविभाव्य हाँ जी आप बताइए गुणों की विभाव्य थे सूत्रकार शब्द से कर्म भी हैं वैसे तो मैंने लिखवाया तो ऐसा ही है पर सीधा सीधा गुण भी शब्द के द्वारा कहा जाता है अपी शब्द से द्रव्य और कर्म को भी लिया है इन्होंने ऐसा न असती प्रयोग हाँ जी असती नहीं है इसके प्रयोग नहीं से। एक तो असती और एक नास्ति इतिचा प्रयोगात प्रयोग तैयारी नहीं करते हो पढ़कर के नहीं आते बताइए ना होने पर भी प्रयोग पर नहीं है ऐसा प्रयोग देखा जाता है क्या घड़े घड़े आने घड़े नहीं, तो नहीं है तो भी प्रयोग दिखाते है घड़े नहीं है शब्द तो है लेकिन अर्थ अर्थ नहीं है क्या कहना क्या चाहते हैं सूत्र से कि शब्द का अर्थ के साथ संबंधित नहीं हो गए कोई चीज है तो भी तो उसको भी कहा जाता है नहीं है उसको भी कहा जा रहा है हाँ जी सुमा जी, जी। सूत्र का अर्थ बताइए संबंध नहीं है। हम्म hmm. जब अर्थ उपस्थित है तो भी शब्द का प्रयोग हो रहा है जब अर्थ उपस्थित नहीं है तो भी शब्द का प्रयोग हो रहा है हम्म hmm. तो इसका मतलब कोई उसका होना होना या ना होना उसके कहे जाने से संबंधित क्या है अर्थ हो, हो और शब्द हो।, hmm. तो हो तो शब्द होने पर भी अर्थ नहीं हो सकता है संयोग संबंध का विषय चल रहा है शब्द और अर्थ के साथ संयोग संबंध नहीं हो सकता ये मुख्य विषय है शब्द और अर्थ के साथ संयोग संबंध नहीं है यदि संयोग संबंध मानते हैं तो अर्थ के होने पर तो मान लिया जाए ठीक है शब्द और अर्थ का संयोग है अगर अर्थ नहीं है तब भी शब्द बोला जाता है घर में घड़ा नहीं है घड़े रूपी अर्थ के ना होने पर भी घड़ा नहीं इस रूप में शब्द का प्रयोग किया जा रहा है यदि शब्द और अर्थ के साथ संयोग संबंध होता तो अर्थ के ना होने पर भी उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए यह मुख्य विषय है यह पकड़ में आ रहा है आपको हाँ यानी गड़े के होने पर ना होने पर भी शब्द का प्रयोग होता है इससे यह सिद्ध होता है कि संयोग संबंध शब्द और अर्थ के बीच में नहीं ये कहा जा रहा है मुख्य बात यह निष्क्रियवाद आप बताइए दीपा जी निष्क्रियत्वाद सूत्र का जी मैं मैं तो होता होता और किस किस के साथ में उभय किस किस के साथ में अन्यत कर्मचार तो के साथ भी नहीं होता है और ठीक है ये कौन सा आ, अन्य, अन्यतर कर्म जो है यह तो एक के द्वारा के के के के के एक एक तो एक कर्म दोनों तो द्वारा जैसे हो से है ठीक है शब्दार्थो असंबंधो हाँ जी सूत्रार्थ शब्दार्थो असंबंधो शब्द संबंध नहीं असंबंध ठीक बात है हाँ जी संयोगी नो दंडात् समवायि विशेषाथ सूत्रार्थ फिर बताइए जैसे किसी क्या मतलब अब ये, ये कहिएगा ना आपने जो लिखाया वो दंड के साथ दंड के साथ संयोग विशिष्ट संवाय संबंध का बोध है दंड के स, किसी के साथ डंडे का सं, संयोग होने से संयोग संबंध होता है और किसी अंग विशेष के कारण से संवाय संबंध होता है ये बोला है ना आप कुछ और ही बता रहे हैं आप संयोग संबंध क्या को बताते हुए संवाय संबंध को बता रहे थे तो यहाँ दंड का संयोग अलग है और समवाय संबंध दो संबंध है यहाँ पर संयोग संबंध और समवाय संबंध ये दोनों अलग है दंड के कारण से संयोग संबंध है और विशेष से यानी विशेष धर्म से समवाय संबंध है ऐसा है सामयिका शब्दार्थ संप्रत्यय हाँ जी जो, जो संबंध है वो तो सांकेत है ठीक है तो शब्दार्थ संबंध जो है ये सामयिक है यानी सांकेतिक है अलग अलग स्थानों में अलग अलग संकेत होता है अलग अलग स्थानों में का मतलब हिंदी भाषी जो है वो हिंदी के अनुसार बोलते हैं और यहां हिंदी में भी स्थानीय अलग अलग बोलियां हैं मतलब आप जाएंगे लखनऊ जाएंगे लखनऊ की हिंदी अलग प्रकार की है बनारस की हिंदी अलग प्रकार की है दिल्ली की हिंदी अलग प्रकार की है अलग अलग स्थानों में भी हिंदी भी हिंदी अलग अलग है ऐसे राजस्थानी भी राजस्थानी बोली अलग अलग प्रकार की है जोधपुर जाएंगे अलग प्रकार की है जयपुर जाएंगे तो अलग प्रकार की है बीकानेर जाएंगे तो अलग प्रकार की है ऐसा तो ये है सामयिक यानी सांकेतिक संबंध है स्थान के अनुसार वहां के स्थानीय नियमों के अनुसार संस्कृत में दो प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है एक यौगिक शब्दों का भी प्रयोग होता है एक रूढ़ी शब्दों का भी प्रयोग होता है योग रूढ़ी कह सकते हैं मुख्य रूप से तो यौगिक और रूढ़ी चलें अथ क्रम प्राप्त परीक्षे से चलेगा ना अब क्रम प्राप्त परत्व और अपरत्व इन दोनों की परीक्षा की जाती है सूत्र बोलिए एक दिखा एक विप्रकृष्टाभ्या परम च कारण परत्वात् कारण तो ये दो सूत्र हैं तो अनयो सूत्रो एक अस्ति इन दो सूत्रों में एक बताई जा रही है एक एक एक प्राची एककादिकाभ्यालाकाधिकाची प्रतीचि दक्षिणादि यो तथक एका एक ही दिक है यानी एक ही दिशा है उसको एक कहते हैं वो एक यानी प्राची भी हो प्रति भी हो दक्षिण हो या उत्तर हो यानी यहा एक ही दिशा ये आ, कौन सा समास है आ? एक दिक में बहुरी है ये कर्मदार है एक ही दिशा है जिसका क्यों जी कश्यप जी बहुरी बहुरी है चलिए बहुरी तो एक ही है दिशा वो चाहे प्राची हो प्रतिचि हो दक्षिणा कोई भी दिशा हो जी वही एक दिशा से एक आ, समझ लो यही कैसे हुआ है ये अभी समझो आपको बताएंगे एकाधिक प्राची प्रतीचि दक्षिणाधिका फिर कहा ये ताब्याम उन यानी यहां पर एक दिशा को ध्यान में रखकर के दूसरी दिशा को बताई जा रही बताया जा रहा है तथा एक कालाभ्याम ऐसे ही एक है काल चाहे वो वर्तमान हो या चाहे वो भूत हो चाहे वो भविष्यत हो ऐसा ृष्ट विप्रकृष्टाभ्याम निकटस्थ दूरस्थ दूरस्थाभ्याम पिंडाभ्याम परम च भवति निष्पद्यते एक इसका उदाहरण भी देंगे आगे उससे पता लग जाएगा आपको परत्व अपरत्व कारण तद दिशि तो इंद्रप्रस्थ कारण तत प्राच्या दिशि स्थित प्राग्पाराणसी अपरा तो ये परत्व परत्व अपरत्व परत्व और अपरत्व के कारण से कौन तो बोला था ना वो निकटस्थ दूरस्थ अभ्याम पिंड अभ्याम निकटस्थ और दूरस्थ पदार्थों से यानी एक पदार्थ निकट है एक पदार्थ दूर है यहां ये कहना चाह रहे हैं दो जैसे एक अधिक एक अधिक जो कहा ना वो ये है कि एक को सामने रखा है एक दिशा को उस एक दिशा को सामने रख के उसको किसी और से करेंगे जैसे यहां उदाहरण भी देंगे मान लीजिए मैं दिल्ली को सामने रखू ठीक है दिल्ली किसी ना किसी दिशा में है ना तो उस दिल्ली को टारगेट बना करके उसको लक्ष्य बना करके मैं उस दिल्ली के निकट जो है प्रयाग है प्रयाग का मतलब इलाहाबाद और दिल्ली को ध्यान में रखकर के बनारस को थोड़ा सा दूर है बनारस यानी दिल्ली के निकट जो है इलाहाबाद है और दिल्ली के दूर जो है ना यानी पर है एक है अपर है और एक है पर है तो प्रयाग जो है दिल्ली के पास में है और बनारस यह दूर है यह तो बहुत आपके लिए अल परे। बहुत दूर है अजमेर को ध्यान में रख के मैं बोलू जयपुर और दिल्ली अजमेर को ध्यान में रख के जयपुर जो है निकट है पास में है। और दिल्ली दूर है तो अजमेर किसी दिशा में है मान लीजिएगा मान करके चलिए ये पश्चिम दिशा में है मान करके चलिएगा अजमेर ठीक है अब इस अजमेर को अजमेर को ध्यान में रखते हुए हम कहेंगे पूर्व दिशा में ये पश्चिम हो गए तो उधर पूर्व हो गए ना तो पूर्व दिशा में जयपुर है तो पूर्व दिशा वाला जयपुर अजमेर के निकट है और दिल्ली दूर है तो ये दो पिंड हो गए यानी जयपुर और दिल्ली दो पदार्थ हो गए या कोई व्यक्ति भी आप ले सकते हैं तो व्यक्ति को ले सकते हैं वस्तु को ले सकते हैं नगर को ले सकते हैं किसी भी वस्तु को देख सकते हैं ले सकते हैं तो एक सामने है और उसके सामने एक दूसरी वस्तु है ये दो स्थितियां ये दोनों पास और दूर वाले हो जाएंगे एक पास में है और एक दूर में यही उदाहरण या देंगे तत्र दिशी तु इंद्रप्रस्थम कारणम दिशी तु इंद्रप्रस्तम दिशा में एक इंद्रप्रस्थ है इंद्रप्रस्थ का मतलब दिल्ली ठीक है जी तो एक दिशा में इंद्रप्रस्थ है वो कोई भी दिशा आप उसको समझ लीजिएगा ततः प्राच्यम दिशी स्थितः प्रयागो अपरो परा इन्होंने वही उदाहरण दिया देखिए दिशी तो इंद्रप्रस्थम कारणम तो एक दिशा में इंद्रप्रस्थ विद्यम है वो कारण है उसको ध्यान में रख करके ततः प्राच्याम दिशी उससे प्राची दिशी में प्राची दिशी किसको कहते हैं पश्चिम दिशी दिशा ठीक है प्राच, प्राची किसको कहते हैं पश्चिम तो प्राचियाम दिशी स्थित प्रयाग पश्चिम दिशा में स्थित प्रयाग जो है ये अपर है अपर का मतलब है निकट है ये किसकी अपेक्षा बताया जा रहा है नहीं इंद्रप्रस्थ की अपेक्षा और वाराणसी च और बनारस जो है वो दूर है जी, हा प्राची पूर्व है वैसे प्राची प्राची प्रदीची उदीची दक्षिणा और उत्तरा नहीं नहीं प्राची हा प्राची दक्षिणा प्रतीची उदीची, उदीची और ध्रुवा और ऊर्ध् तो प्राची तो उत्तर दिशा हो गया पूरु, पूरु, आ, पूरु, पूरु दिशा हाँ प्राची का मतलब पूर्व दिशा हो गया तो प्राची दिशी दिशा पूर्व में विद्यमान प्रयाग है पूर्व दिशा में और वो अपर है बनारस की अपेक्षा तो ये इंद्रप्रस्थ किधर है पश्चिम दिशा में प्रयाग से तो इंद्रप्रस्थ को ध्यान में रख के पूर्व दिशा में स्थित प्रयाग पास में है और बनारस दूर है ये है वर्तमान काल कारणम वर्तमान काल जो है कारण है और इस कारण को ध्यान में रख वर्तमान काल को ध्यान में रख करके काल परत्व अपरत्व यो काल के परत्व अपरत्व का बोध होता है तम अभिलक्ष तम वर्तमान कालम अभिलक्ष्य उत्पन्न अल्पायुष्को अपरो अधिकायुष्क पर तो वर्तमान काल को ध्यान में रख कर के मतलब मान लीजिएगा मैं अपने को मैं वर्तमान में हूँ अभी मेरे को ध्यान में रख करके स्वामी श्रद्धानंद जी जो है अपर है और स्वामी दयानंद पर है यानी ये कहना चाह रहे हैं ना तम अभिलक्ष वर्तमान काल में स्थित व्यक्ति को अभिलक्षित करके उत्पन्न अपरा अपर हो अधिकायुष का पर वर्तमान काल को ध्यान में रख करके जो अल्प आयु वाले हैं वो है अपर है स्वामी श्रद्धानंद वो कम आयु वाले हैं और अधिक आयु वाले स्वामी दयानंद सरस्वती जी यानी उनको उत्पन्न हुए अधिक समय हुआ है और स्वामी श्रद्धानंद हुए उनकी अपेक्षा से कम समय हुआ तो ये स्वामी हाँ जी प्रयोग के में के, के नहीं पर पर वहां, भी वहां पर का मतलब वहां पर का मतलब उत्कृष्ट ज्ञान है और अपर का मतलब है कम ज्ञान है पर तो ये अपर नहीं है इस अर्थ में वहाँ अपर वैराग्य मतलब है निचला वैराग्य पर वैराग्य मतलब है उत्कृष्ट वैराग्य ऊंचा वैराग्य वहाँ दो वैराग्य बताए पहली दूरी है कम की दूरी नहीं काले है से ज़्यादा नहीं नहीं नहीं यही तो आपको समझना है ना उसको यहाँ क्यों जोड़ रहे हो वो अलग बात है यहाँ अलग बात है वहाँ पर अपर शब्द अलग है यहाँ पर अपर शब्द अलग है पर वहाँ अपर अपर शब्द इन अर्थों में नहीं है परा, तो इस तरह से प्रयोग प्रयोग होता होता है है के के बाद बाद पर पर का प्रयोग कम होता है, कहीं देखा तो पर के बाद का प्रयोग? अलग अलग जगह अलग अलग दृष्टि है यहाँ जो अपर और पर जो बताए ना अपर का मतलब निकट और पर का मतलब दूर ये काल को ध्यान में रख करके और दिशा को ध्यान में रख करके यहाँ तो यही प्रयोग होता है और लोक में जो प्रयोग होता है वो अलग है इसमें विचलित तो होने की अपेक्षा नहीं है क्योंकि दोनों प्रकार का प्रयोग होता है जैसे श्वास प्रश्वास के लिए प्रयोग होता है ना प्राण और अपान का कहीं तो प्राण का मतलब है अलग है और अपान का मतलब अलग है स्वामी दयानंद ने अलग अर्थ किया है और महर्षि वेद ने अलग अर्थ किया है दोनों का अलग अलग करते तो दोनों ढंग से प्रयोग होता है उसमें कोई बात नहीं है जी हमेशा दूर होता है यहाँ पर काल की दृष्टि से दिशा की दृष्टि से पर का मतलब है आ, दूर स्थान की दृष्टि से भी हम्म दूर है आप ज्ञान की दृष्टि से पर से, से से से से मतलब से से से का मतलब दूर हम्म तो तो पर का अपर है तो पास नहीं होना चाहिए चाहे मुक्ति के योग नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं हमेशा वो आप आप नियम बना रहे हो ना वहाँ स्वयं स्पष्ट किया है ये अपर वैराग्य है यानी निचला वैराग्य अपर का मतलब निचला पहले प्राप्त होता हाँ, है हाँ ठीक मतलब है जो निर्देश होता है स्वामी श्रद्धानंद जी भी छोटे पहले अर्थात बाद में है स्वामीनंद जी के पहले, हैं। आ, वो है पहले है। हाँ।, हाँ इसलिए ये यहाँ ये पहले और बाद वाले को ब, आ, इस रूप में मत करना प्रयोग क्योंकि हाँ तो ठीक है वो शास्त्री ने किया है ना हमने नहीं किया इसका इस तरह इस तरह इस तरह तर प्रयोग होता है इसलिए किया जा रहा है ना प्रयोग इसी तरह होता है इसलिए किया जा रहा है वो तो सूत्र की रचना की दृष्टि से वहां पर वो तो सूत्र वो सूत्र की रचना है कारण परत्वात कारण अपरत्वात ये तो सूत्र बनाने की शैली में इस तरह लिखा है पहले तो कारण परत्वात लिखा है उसके बाद कारण अपरत्वाद लिखा है पर के बाद फिर अपर भी भी अपर का आप कहीं भी साहित्य में देखेंगे फिर वही बात है अब इस बात को समझो यहाँ परम अपरम जो लिखा है वो सूत्र की शैली की दृष्टि से लिखा है और ऐसे ही वहाँ परम अपरम लिखा है यहाँ पर कारण अपरमत्वाद कारण अपरत्वाद, अपरत्वाद लिखा है ये तो सूत्री संरचना की शैली है ये इसको मत देखो ऊपर तो परम अपरम लिखा और नीचे अपरम परम लिखा है इसलिए उस सूत्र शैली को हटा दो उसको मत देखिएगा अपर का मतलब होता है निकट काल की दृष्टि से हो स्थान की दृष्टि से हो और दिशा की दृष्टि से हो यह अपरम का मतलब है हमारे निकट समीप और पर का मतलब है दूर यह है ठीक है तो यहां एक दिख काभ्याम जो दिख किया है ना एक कालाभ्याम तो एक दिख काभ्याम द्विवचन इसलिए प्रयोग किया है जिस दिशा को हम ध्यान में रख करके जो दूसरी दिशा को बताना चाह रहे हैं इसलिए वो दो हो गए एक तो जिसको हमने ध्यान में रखा और दूसरे को बता रहे हैं यानी पश्चिम दिशा को ध्यान में रखकर के पूर्व दिशा को बताना चाह रहे हैं या पूर्व दिशा को ध्यान में रखकर के पश्चिम दिशा को बताना चाह रहे तो दो हो गए वो ऐसे ही वर्तमान काल को ध्यान में रखकर के भूतकाल को बताना चाह रहे या वर्तमान काल को ध्यान में रखकर के भविष्य को बताना चाह रहे एक अधिक यानी एक दिशा आपके सामने है उस एक दिशा के साथ में दूसरी दिशा को हम जोड़ रहे हैं तो दो दिशाएं हो गई यानी एक तो हमारा लक्ष्य में कारण के रूप में और एक उस कारण को ध्यान में रख करके किसी कार्य को बता रहे हैं। तो ये दो हो गए एक लक्ष्य वाला और एक ये दोनों ऐसे काल का एक सामने वाला काल वर्तमान, वर्तमान उस वर्दमान के साथ में भविष्य या उस वर्तमान के साथ भूत, ऐसा दो दिशाओं को ध्यान में इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया यहाँ पर इसका तो अर्थ उस दिशा के सामने दो वस्तु रखी हुई हैं इस तरह क्या क्या एक तो दिशा है उसके सामने उस दिशा के सामने दो मूर्त रखे तो इंद्रप्रस्थम कारणम दिशा में इंद्रप्रस्थ कारण है उस दिशा में इन्होंने भी वही लर्त किया फिर इन्होंने भी वही अर्थ किया है दिशी तो इंद्रप्रस्तम कारणम दिशी एक दिशा में इंद्रप्रस्थ कारण है तथा उस उस इंद्रप्रस्थ से जो प्राचीन प्राची दिशा में है वो प्रयाग है वो अपर है और वाराणसी जो है पर है ठीक है ऐसे काल के लिए किया है सूत्रार्थ एक ही दिशा में स्थित एक ही दिशा में स्थित एक ही काल में स्थित एक ही दिशा में स्थित एक ही दिशा में स्थित दो का। दो वस्तुओं वस्तुओं का का कहेंगे पास और दूर का व्यवहार होता है यह निकट और दूर का व्यवहार होता है दूर हां जी हां जी सन्निकृष्ट और विप्रकृष्ट से यानी निकटता से और दूर से पर अपर का व्यवहार होता है ऐसा भी कह सकते हो एक ही काल में स्थित एक ही दिशा एक ही काल में स्थित एक ही दिशा में स्थित दो पदार्थों का निकटता और दूरता से पर अपर का प्रयोग होता है ऐसा कहां आई थी नहीं वहां प्रसंगवश समझाया होगा प्रसंगवश वश जो है समझा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं दूसरे सूत्र का अर्थ हो जाएगा कारण के परतु से कारण के परतु से कारण के अपरत्व से कारण के परत्व से कारण के अपरत्व से दूर और समीप का बोध होता है ठीक है अगला सूत्र देखिएगा परत्व अपरत्वयो हो, परत्व परअपरअुमहत्वाभ्या व्याख्यात कर्म भी गुणेर गुणैर्गुण एते एशाम एक अस्ति इन तीनों सूत्रों में एकता है परत्वे परत्व अभा अपरत्वे अपरत्व अभाव परत्व में पर नहीं रहता अपरत्व में अपरत्व नहीं रहता स यथा अणुत्व अणुत्व अभाव महत्व महत्व अभावो अस्थित तथा जो परत्व में परत्व का अभाव अपरत्व में अपरत्व का जो अभाव है वो जिस प्रकार से अणुत्व में अणुत्व नहीं रहता और महत्व में महत्व नहीं रहता उसी के समान है अथच और एक बात है कर्म भी कर्माणी कर्म भी असंबद्धानी कर्माणी कर्म कर्मों से संबद्ध नहीं होते हैं ऐसे ही गुण ही असंबद्धाह गुना बवंती और गुण से गुण असंबद्ध होते हैं जैसे गुण गुणों से संबंध नहीं होते हैं कर्म कर्मों से संबंध नहीं होते हैं ऐसे ही परत्व परत्तु से परत्त और अपरत्व अपरत्तु से संबंध नहीं होते हैं ऐसे समझना चाहिए सूत्रार्थ तो हाँ जी लिखने की आवश्यकता है सूत्रार्थ लिख लीजिएगा परत्व में अपरत्व हाँ परत्व में परत्व मे परतّ में परत्व का अपरत्व में अपरत्व का अभाव होता है परत्व में परत्व का अपरत्व में अपरत्व का अभाव होता है परत्तु अणुत्व महत्व के समान परत्व में परत्व का अपरत्व में अपरत्व का अभाव होता है अणुत्व महत्व के समान जैसे कर्म कर्मों से जैसे कर्म कर्मों से रहित होते हैं और गुण गुणों से रहित होते हैं हाँ जी हाँ चौबीसवां सूत्र है जैसे कर्म कर्मों से रहित होते हैं ये चौबीस का है जैसे कर्म कर्मों से रहित होते हैं और पच्चीसवा है जैसे गुण गुणों से रहित तो होते हैं हा जी हाँ जी वो समझाने के लिए है क्योंकि बार बार समझाने की आवश्यकता है क्योंकि इतना समझाने के बाद भी मन में कई बार आ जाता है ना तो बार बार रिपीट करके उसको दृढ़ करना चाहते हैं सूत्रकार क्यों नहीं ऐसा लगता है देखो अनावश्यक क्या जरूरत है बार बार लिखने का ऐसा लगता है ना व्यक्ति को लेकिन वो इसलिए संकेत कर रहे हैं बार बार कि ताकि इतना दृढ़ किया जाए ताकि मन में आपको बार बार संशय पैदा ना हो इसके बाद भी संशय पैदा होता है व्यक्ति का अच्छा समवाय विषय प्रतिपाद्य अब समवाय विषय को लेकर के प्रस्तुत किया जाता है बोलिए इदमिति कार्य बोलिए्यो कार्य सय आधारे खलु इदम आधेयम आधारे यानी इस आधार में निश्चित रूप से इदम् आधेयम् यह आधेय है आधे समझते हैं राजेश जी जो आधारित है जी आधार के ऊपर जो चीज आधार है हाँ जो आधार में रह, आधार में रहने वाला यानी आधार में रहने वाले को आधेय कहते हैं आश्रित आश्रय ह तो जो आश्रित है उसको आधेय कहते हैं और जो आश्रय है उसको आधार कहते हैं। तो इहा आधारे इस आधार में खलु इदम आधेयम यह जो है आधेय है अविना भावेना प्रत्यय इस प्रकार से अविना भावेना अविना भाव का मतलब है एक ऐसा संबंध है जो कभी अलग नहीं हो सकता इसको कहते हैं अविनाभाव संबंध या नित्य संबंध मतलब जिसको आप अलग नहीं कर सकते उसको अविनाभाव संबंध कहते हैं जैसे इच्छा को आत्मा से अलग नहीं कर सकते ये अविनाभाव संबंध है कार्य कारण को आप अलग नहीं कर सकते यह अविनाभाव संबंध है पिता पुत्र के संबंध को आप अलग नहीं कर सकते यह अविनाभाव संबंध है गुरु शिष्य संबंध को आप अलग नहीं कर सकते यह अविना भव संबंध है यानी आप गुरु कहेंगे तो शिष्य भी आएगा शिष्य कहेंगे तो गुरु भी आएगा केवल गुरु है और शिष्य नहीं है, ये कोई नहीं हो सकता यानी शिष्य है तो गुरु है गुरु है तो शिष्य है ऐसे कार्य है तो कारण है कारण है तो कार्य है ये अलग बात है कि हमको दिखाई नहीं देता वो एक अलग बात है हर समय हमको शिष्य दिखाई दे हर समय कार्य दिखाई दे ये कोई जरूरी नहीं है पर संबंध इनका नित्य रहेगा गुरु शिष्य का माता पिता का और पिता पुत्र का कार्य कारण का ऐसे बहुत सारे संबंध है जी हाँ जी कार्य कारण का भी नित्य संबंध है नहीं भाई बहन का तो नहीं कह सकते भाई-बहन भी होगी कोई तो हाँ नहीं मतलब इन इन इनका जो कहने का मतलब है उसी की बहन नहीं हो सकती किसी दूसरे को बहन बना लो चलेगा मान लो केवल एक ही संतान हो किसी को यानी एक ही बेटी हो तो उसका तो भाई है ही नहीं है लेकिन वो उस बहन का किसी और के साथ संबंध हो सकता है किसी और भाई के साथ में किसी और बच्चे के साथ में ऐसा यानी किसी को पिता कहेंगे तो बिना पुत्र के बिना पुत्री के पिता नहीं हो सकता ना किसी को पुत्र कहेंगे पुत्री कहेंगे तो बिना पिता के नहीं हो सकते ना वह नित्य संबंध है ऐसा हाँ जी, आ, जी नहीं है तो संबंध निश्चित ही नहीं हो सकते वो वो वो तो संबंध तो है मतलब गुरु कहते ही शिष्य के बिना गुरु नहीं होता है ना और शिष्य कहते हैं बिना गुरु के शिष्य नहीं हो सकता इस तरह का संबंध है हाँ ऐसे ही भाई बहन का भी कह सकते हैं जरूरी है हाँ तो ठीक है हो सकता है हो सकता है नहीं वो वो वो तो है वो वो तो है नहीं मतलब नहीं पहले ये समझ ले पिता कहे तो पिता तो बिना संतान के पिता नहीं हो सकता ठीक है ना पहले पहले मेरी बात को सुन लो कोई बात नहीं मैं उनकी बात समझ रहा हूँ पिता कहते ही बिना संतति के पिता कोई नहीं होता है माता कहते ही बिना संतति के कोई माँ नहीं होती है ठीक है ना ऐसे ही पति कहते हैं बिना पत्नी के पति नहीं होता है पत्नी कहते ही बिना पति के पत्नी नहीं होती है ऐसे ही बिना गुरु के शिष्य नहीं होता बिना शिष्य के गुरु नहीं होता इनका आपस में परस्पर संबंध है ठीक है अब जहां एक ही बेटा है तो बेटा है बस हाँ उसको भाई नहीं कह सकते ना बहन कह सकते तब अगर किसी को अपने भाई कहा तो वह बहन अपने आप आ जाएगा एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सुनो पहले अगर बहन कहेंगे ना बहन तब कहेंगे जब आप भाई हो तब बहन कहेंगे मेरी बात को समझ लो पहले बाद में बोलना थोड़ा धैर्य रखना किसी को अपने बहन कहा तो अपने आप भाई आएगा बिना भाई के बहन नहीं हो सकता और जहां केवल एक ही है ना तो भाई है ना बहन है बस वो तो स, केवल संतान है बस वाँ, वाँ, थोड़ी ना प्रेश्य। प्रेश्य। पहले सुनो मैं आपकी बात की पुष्टि कर रहा हूँ पहले सुन लो पूरा आपकी बात को पुष्टि कर रहा हूँ मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ बहन कहते ही भाई अपने आप आएगा ठीक है ना या भाई कहते अपने आप बहन आएगी ठीक है ना तो यहाँ पर भी संबंध है भाई बहन का संबंध है नित्य संबंध है अब बोलो आपको तो दो भाई है, लेकिन भाई तब बोलते हैं यानी हम दो लड़के ही हैं हम दो पुत्र पुत्र हैं बस वहा भाई ने, पहले सुनो पहले सुनो सुनो सुनो क्योंकि भाई जो है भाई और बहन भाई तभी होता है जब बहन हो क्यों भाई शब्द का बिना बहन के भी होता है यानी मान लो भाई शब्द का व्यवहार होता है भाई भाई को भी हो सकता है ठीक है ठीक है हाँ ऐसा भी हो सकता है और ऐसे ही दो बहन है आपस के दो बहन है वहां पर भी होता है ठीक बात है ये भी एक बात है ये भी एक बात आ गई इनकी बात नहीं नित्य संबंध यहाँ नहीं है भाई बहन का यानी दो भाई हैं मतलब ये मेरा भाई है ऐसा कोई कहे तो कोई जरूरी नहीं वहां बहन आए लेकिन ये पति कहते ही बिना पत्नी के पति नहीं होता है और ऐसे ही बिना गुरु के शिष्य नहीं होता है बिना पिता के पुत्र नहीं होता है वो नित्य संबंध है लेकिन भाई और बहन के साथ में शायद नहीं होगा इनकी बात ठीक है विवे, विवे, विवेचन से तो पता लगेगा हाँ जी हाँ, जी। दो में तो में हाँ तो नित्य संबंध है है भी सकती तो ये नित्य संबंध नहीं है बाकी सारे नित्य यानी बाकी सारे नहीं जहां जहाँ नित्य संबंध है वहां पर होगा जहाँ जहाँ होगा लागू वहां पर मान लेंगे जहाँ नहीं होगा मैं जबरदस्ती क्यों माने तीसरा संबंध नहीं होगा तीसरा का मतलब एक नित्य यूं आप तो ऐसा कह सकते नित्य का नित्य संबंध है ठीक है कह सकते ठीक है चलें ऐसे <coughs> ही द्रव्य गुण का संबंध है द्रव्य है तो कोई ना कोई गुण है और गुण है तो कोई ना कोई द्रव्य है ठीक है ना ऐसे द्रव्य कर्म का है कर्म है तो कोई कोई ना कोई द्रव्य है वहां पर क्योंकि द्रव्य और कर्म के बीच में संबंध है तो गुण द्रव्य के बीच में संबंध है द्रव्य कर्म के बीच में संबंध है अवयव अवयवी के बीच में संबंध है व्यक्ति और जाति के बीच में भी संबंध है व्यक्ति और जाति और व्यक्ति जाति हाँ जी हाँ बिना जाति के व्यक्ति कहां से आएगा ईश्वर है हाँ जाति तो जाति तो तो कर सकते हैं हाँ जी चेतनत्व चेतनत्व है चेतन चित्र किया जाति तो कैसे तो व्यक्ति तो अनेक है नातन ईश्वर ईश्वर जो है जिसे मनुष्य में मनुष्य प्रयोग करते हैं ईश्वर प्रयोग कर सकते हैं नहीं कर सकते क्योंकि ईश्वर एक ही है वो अलग चीज है लेकिन आपने व्यक्ति को लेकर के बोला ना व्यक्ति के रूप में तो है उसमें तो कोई बात ही नहीं यानी सब सब सबका जाति नहीं बन सकते मतलब ईश्वर तो एक जाति ऐसा नहीं होता है, व्यक्ति एक जाति मतलब व्यक्ति और जाति मतलब पदार्थ पदार्थ जैसे व्यक्ति है व्यक्तित्व है व्यक्ति में ठीक है ना तो सभी व्यक्ति में व्यक्तित्व है इस रूप में ईश्वर भी उसमें आ जाएगा अगर चेतन को लेकर करेंगे तो चेतनत्व सभी में तो ईश्वर भी उसमें आ जाएगा उस रूप में तो ईश्वर जाति में आ जाएगा पर ईश्वरत्व का अलग प्रकार के कोई जाति नहीं है का का नहीं ईश्वरत्व का मतलब वहाँ व्यक्ति के लिए ईश्वरत्व बोला जाएगा वहां जाति के रूप में नहीं बोला जाएगा, नहीं जाएगा। हाँ यानी ईश्वरत्व शब्द का तो प्रयोग होता है पर वो ईश्वरत्व जाति के लिए नहीं होता है व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है वह ईश्वरत्व का मतलब व्यक्ति क्यों है? कि उसमें इश्वर तो के कारण नहीं नहीं, नहीं। तो के इश्वर में ईश्वरपना तो मतलब है।, है पर वो जाति के रूप में नहीं बोला जा रहा है उसके स्वभाव को लेकर के बोला जा रहा है बस ये हाँ जी तो यहाँ इस आधार में ये आधे है इति अविना भावे न प्रत्यय अविना भाव प्रत्यय होता है प्रत्यय का मतलब ज्ञान अविना अविनाभाव संबंध है ये यानी एक के बिना एक नहीं रह सकता ऐसा संबंध का प्रत्यय ज्ञान होता है बोधा ऐसा बोध होता है यस्मा संबंधात भवति जिस संबंध से ये बोध होता है सामवाय संबंध उसको समवाय संबंध कहते हैं उदाहरण से समझाया यथा एक उदाहरण दिया है सूत्र में कार्य कारण यो यथा यथा कार्य कारण यो इह कार्य खलु ख्य समेतम अविनाभावे न स्थिति कार्यकारण यो कार्य और कारण में जिस प्रकार से होता है संबंध यह कारणे इस कारण में खलु इदम कार्य यह कार्य है इस मिट्टी रूपी कारण में यह घड़ा रूपी कार्य है मिट्टी रूपी कारण में यह घड़ा रूपी कार्य समवेत है विद्यमान है अविना भावे न स्थितमिति संबंध से रहता है अपृथक तो संबंध से रहता है यानी पृथक नहीं हो सकता उससे घड़ा मिट्टी से कभी पृथक नहीं हो सकता इस रूप में वहां विद्यमान रहता है घड़ा उदाहरण दिया तंतुषु पटा जैसे तंतुओं में वस्त्र वीरनेशु कट सीको में चटाई इतितु निदर्शनम ये तो एक उदाहरण मात्र है परंतु यत्र अविनाभावेन परतु येन तत्र सर्वत्र कहते हैं यहाँ जहां, जहां अविनाभाव अविना नविनाभावध से अपृथक् संबंध से कोई भी चीज समवेत है तत्र वहाँ वहाँ सर्वत्र सभी जगहों पर समवाये नवितव्यम वहाँ समवाय के रूप में अवश्य होना चाहिए समवाय संबंध वो कैसा होता है गुण गुणिनो गुण और गुणी का होता है कर्म कर्मवतो कर्म कर्म वाले द्रव्य का व्यक्ति जातियो हो व्यक्ति जाति का द्वयो अविना भावयो हो द्वयो अविना भावयो दो पदार्थों में और वो कैसे हैं अविनाभावयो दोनों को अलग नहीं किया जा सकता उसी को कोला है अपृथक भूत जिनको पृथक नहीं किया जा सकता अथवा यूं कहिए अयुत सिद्धयो जो कि अयुत सिद्ध वाले हैं जिनको अलग नहीं किया जा सकता ऐसे पदार्थों का संवाय संबंध होता है यह यूं भी आप समझ सकते हैं संवाय के पांच जोड़े होते हैं एक मोटे तौर पर द्रव्यगुण का द्रव्यकर्म का दो और अवयव अवयवी का तीन व्यक्ति जाति का चार और पांचवा कार्यकारण का कार्यकारण का द्रव्यगुण का द्रव्यकर्म का अवयव अवयवी का और व्यक्ति जाति का हाँ वैसे यूं तो बहुत होते हैं एक मोटे तौर पर बताया जा रहा है ठीक है सूत्रार्थ इस आधार में यह आधे है इस आधार में यह आधेय है ऐसा जिससे होता है ऐसा जिस व्यवहार से होता है ये भी लिख सकते हैं ऐसा जिस व्यवहार से होता है उसे समवाय संबंध कहते हैं इस आधार में यह आधे है ऐसा जिस व्यवहार से होता है उसे समवाय संबंध कहते हैं जैसे कार्यकारण में होता है जैसे कार्यकारण में होता है ठीक है अगला सूत्र देखिएगा द्रव्यत्व गुणत्व प्रतिषेधो भावन व्याख्या समवाये खलु द्रव्य गुण प्रतिषेधो भावन व्याख्यात समवाय में यानी समवाय संबंध में द्रव्यत्व का और गुणत्व का प्रतिषेध होता है ये भाव के समान समझ लेना चाहिए सत्ता के समान समझ लेना चाहिए संवाय में द्रव्य समवाय में द्रव्यत्व का भाव है यानी संवाय में जाति का भाव है द्रव्यत्व नहीं रहता संवाय में गुणत्व नहीं रहता संवाय में कर्मत्व भी नहीं रहता ये ये बात भाव के समान समझ लेना चाहिए सत्ता के समान समझ लेना चाहिए सत्ता में सत्ता नहीं रहती जैसे ऐसा तो संवाय की के रूप में है ना उसका नाम ही संवाय है समवाय सत्ता अलग है और संवाय अलग है स्वतंत्र सत्तावान है ना सर्वत्र भवती थी भाव भाव किसको कहते हैं सर्वत्र भवती थी भाव जो सब जगह रहने वाला है वो भाव कहलाता है सत्ता यथा न द्रव्यम न गुणा किंतु तिन्नमस्ती सत्ता जो है जैसे न द्रव्य है न गुण है किंतु वो स्वतंत्र है तथा समवायपी द्रव्यादिभ्यो भिन्नो अस्त विशिष्ट बुद्धिगम्यवाद उसी प्रकार समवाय भी द्रव्यादि से भिन्न है द्रव्य गुण कर्म से भिन्न है क्योंकि विशिष्ट बुद्धिगम्यवाद ये विशेष रूप से बुद्धिगम्य होने से यानी यह बुद्धि से ही जाना जाता है सूत्रार्थ समवाय में समवाय संबंध में या समवाय में समवाय पदार्थ में ऐसा भी कह सकते हो समवाय पदार्थ में द्रव्यव और गुणत्व द्रव्यत्व गुणत्व नहीं रहते हैं यह बात सत्ता के समान समझना चाहिए हाँ तो ले सकते हैं यहां पर तो केवल प्रसंगवश वश वही बताया है जी हाँ जी हाँ तो यानी सर्वत्र, भाव कैसे देखे देखे? सर्वत्र का मतलब है ये सत्ता सब जगह रहती यानी यहाँ पर भी यानी इदम अस्थि तद अस्थि एतदअपि अस्थि तदपी अस्ती, सर्वत्र अस्थि अस्थि विद्यमानता इसकी सत्ता सब जगह विद्यमान है इस रूप में चले अगला सूत्र तस्य सदपि तत्व तव द्रव्यादिभ्यो भिन्न सदी नस्ववांवाय किस वर्तमान स्वेक एव एकः समवाय सर्व वर्ती तो कहते हैं तत्व भावे न स्वरूप द्रव्यादि भिन्नम उस समवाय का जो स्वरूप है वो द्रव्यादि पदार्थों से भिन्न होता हुआ न अस्वरूपवान यानी बिना स्वरूप वाला नहीं है उसका अपना स्वरूप है समवाय स्वरूप है न अस्वरूपवान समवाया समवाय जो है बिना स्वरूप वाला नहीं है किंतु भावे भाव से यानी विद्यमानता के साथ में स्वसदभावे न अर्थात वर्तमान अपने स्वरूप से विद्यमान होने से जिस रूप में वो है उसी स्वरूप में विद्यमान होने से तस्या उस तमवाय का स्वरूप एक उसका स्वरूप एकत्व के रूप में है यानी एक स्वरूप के रूप में विद्यमान है यानी समवाय के रूप में विद्यमान यदा ऐसा भी कह सकते भावेन इवा। भावेन यानी नी सत्तयाव एक समवाय सर्व, सर्ववर्ती जैसे सत्ता एक स्वभाव से सब जगह विद्यमान रहती है उसी प्रकार समवाय भी सर्वत्र अपने समवाय के रूप में विद्यमान रहता है सूत्रार्थ समवाय का समवाय का स्वरूप अपने समवाय के रूप में सत्ता के समान विद्यमान रहता है हुँ? क्या बोला मैंने अपने समवाय के रूप में विद्यमान रहता है सत्ता के समान स्पष्ट और यानी समवाय अपने रूप में ही विद्यमान रहता है जिस प्रकार सत्ता अपने स्वरूप में विद्यमान रहती है ऐसा तत्वों का मतलब यहां है स्वरूप समवायस्य से समवायस्य समवाय से स्वरूपम सत्यया तुल्यम भवती संस्कृत में लिखना है तो सरल है ठीक है समवाय से स्वरूपम तत्व सत्ताया तुल्यम भवती वेदितव्यम सत्ता समय का स्वरूप अपने निज स्वरूप में जिस प्रकार सत्ता रहती है उसी रूप में इसका भी स्वरूप विद्यमान रहता है ऐसा भी आप समझ सकते हैं अनेक रूपों से बोल सकते इसमें कोई बात नहीं ठीक है इतना ही रखते हैं एक अध्याय हो गया आपका हा जी क्या कह रहे हैं अच्छा तीन चार दिन में हो जाएगा एक आन, एक आनेक में 11 है और एक आनेक में छह है ग्यारह और छह 17 सूत्र हाँ ये दो दिन हो गए ना चार दिन में हो ही जाएगा कोई बात नहीं ओंकार हो